जिज्ञासा संपूर्ण जगत अपने स्वरूप के अंदर दिखाई देता है ऐसा शास्त्र कहता है यदि हमारा स्वरूप नित्य मुक्त स्वभाव है तो जगत इसके अंदर कैसे हो सकता है समाधान दर्पण में मुख दिखता है पर वस्तुतः उसमें कोई मुख नहीं है दर्पण नित्य मुक्त है किसी भी मुख का कोई प्रभाव दर्पण पर नहीं पड़ता है दर्पण में कभी भी किसी मुख का प्रवेश नहीं हुआ पर लोग उसमें अपने को सुंदर असुंदर देखकर कर सुखी दुखी होते हैं इसी प्रकार यह जगत दिखाई दे रहा है पर जिस समय दिखाई दे रहा है उस समय भी स्वरूप नित्य मुक्त शुद्ध स्वभाव ही है क्योंकि जगत के साथ उसका कोई संबंध ही नहीं है जिज्ञासा यदि जगत रूपी प्रतिबिंब आत्मदर्पण स्वरूप में दिखाई देता है तो उसे अंदर दिखाई देना चाहिए यह बाहर क्यों दिखाई दे रहा है समाधान जिस प्रकार स्वप्न का जगत रहता तो अंदर है पर निद्रा दोष से बाहर दिखाई पड़ता है उसी प्रकार जागृत जगत है तो आत्म दर्पण के अंदर पर माया दोष से बाहर दिखाई देता है जिज्ञासा यदि इस जगत को प्रतिबिंब मानते हैं तो इसका बिंब कहाँ है समाधान आप बताओ कि बिंब प्रतिबिंब का उपादान कारण है या निमित्त कारण उपादान कारण तो हो नहीं सकता और निमित्त कारण अनेक भी हो सकते हैं जड़ दर्पण में प्रतिबिंबित दिखता है, तो उसको बिंब की आवश्यकता पड़ती है। परंतु चित दर्पण को बिंब की आवश्यकता नहीं होती। जैसे किसी व्यक्ति का शरीर छूट गया और उसको जला दिया गया अब वह शरीर रूपी बिंब नहीं रहा पर आपके मन में कभी वह शरीर दिखाई देता है तो बिना बिंब के कैसे दिखाई दिया अतः चित्त दर्पण में बिना बिंब के भी प्रतिबिंब मायक रूप से दिखाई देता है जिज्ञासा गोस्वामी जी कहते हैं व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी सकल जीव जग दीन दुखारी मानस एक सच्चिदानंद परमात्मा सबके हृदय में बैठा हुआ है तो सभी प्राणी आनंद मग्न रहने चाहिए फिर जगत में समस्त प्राणी दुखी क्यों है समाधान जैसे किसी के घर में पारस पत्थर है और वह अज्ञान से उसको सामान्य पत्थर समझकर उससे चटनी पीसते हुए जीवन गुजार देता है इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी के हृदय में आनंद राशि परमेश्वर विद्यमान है पर यदि उसका ज्ञान नहीं है तो जीव कैसे सुखी होगा अतः दोनों बातों का कोई विरोध नहीं है जिज्ञासा आत्मज्ञान कैसे हो सकता है समाधान साधक को पहले अपने को साधन चतुष्टय संपन्न बनाना पड़ेगा एष्णात्रय का परित्याग करना पड़ेगा जगत की ठीक ठीक परीक्षा जब हो जाएगी तब वैराग्य उत्पन्न होगा इसके बाद साधक गुरु के पास जाए परीक्षलोका कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायान नास्तकृत कृतना तद्विज्ञाथम स गुरुमेवाभिगछे समित पाणीह श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम वंडक उपनिषद गुरु से वेदांत श्रवण करके उसका मनन और निधि ध्यास करे तभी ज्ञानोद्भव हो सकता है पहले परोक्ष ज्ञान होगा फिर दीर्घ काल तक निधि ध्यासन करते करते वह अपरोक्ष ज्ञान में फलीभूत हो जाएगा पर यदि वैराग्य नहीं है तो परोक्ष ज्ञान का पर्यवसान अपरोक्ष में नहीं होगा क्योंकि वैराग्य रहित व्यक्ति ज्ञान को ही बेचते बेचने लगता है इसलिए तत्व ज्ञान के लिए साधन चतुष्टय संपन्न होना अत्यंत आवश्यक है